सबुद्धव निर्निमित्व न जायतीदिदान प्रपंच के अभाव को जान करके निर्मित निमित्त जन्म का निमित्त धर्माधर्म रहित हो जाता है द्वेट में अभिनव से है तो धर्माधर्म तो होता है निमित्त से जन्म होता है द्वित भाव निश्चय न कर निमित्त रहित हो तो जाता है धर्मादर नहीं रहता है जन्म नहीं होता है ये पहले कहा गया था अब इसका विस्तार करते बुद्धवा निमित्तता सत्या हेतु पृथ्वना <ज़्ञाग> ोक काम भोकता सत्याता सत्य पार्थि अनियमित अनिमित के अभाव देवित नहीं निमित्त वास्तव नहीं ऐसे जानकारी पृथक हेतु अनाप हेतु है पुण्य पाप आदि पृथक विभिन्न योनियों के जन्म का कारण देव योनि के लिए पुण्य मनुष्य के लिए मिश्रित हो इस प्रकार पृथक हेतु को हे प्राप्त नहीं करता हुआ वीत शोकम यथा तथा वीत शोकम पदम पदमोति शोकरित पद अका अभय पदमोतिता दक्षिता अनादनता पर बुद्धा द्वैता का ज्ञान होता है द्वैता से उपलक्षित आत्मतः सत्ता सद्रूप्रपज्ञान अनादनता जो आदि वही परमाते प्रतिपद्य ज्वा निश्चय करके देवादि योनि योनि प्राप्तो के लिए धर्म केवल मनुष्य जनति के लिए धर्म आधर्म निश्चित तो। इस प्रकार करिए ना असाक्य ये मिल करके अशाकर्य पृथ पृथहतु देवियों के हेत्व अलग मनुष्यों के हेत्व अलग प्रियोगी के हेत्व अलग है एक अलग अलग हेतु को अशंक अनुष्ठान नहीं करता है धर्मधर्म के लिए कर्म यदा विद्वान अवतिष्ठते विद्वान न है ज्ञान हो जाना पड़ो तदा सर्वसंसारणरहित पदम अत्मान न पुनः शरीर गृह सर्वसंसार कारणरहित पद अपमतत्व ब्रह्मस्वरूप जिसमें कोई कारण नहीं संस के कारण भी ज्ञान भी नहीं ये पुनः सर न गृह नहीं करता है श्लोक व्याचे श्लोक वाक्य में यथोक्न न्याय जन्मन दभाता पर बुद्धा यथोक्न न्यायन दैत मिथ्या है दुश्यता के द्वारा जन्मन से द्वैस अभाव जन्म का निमित्त द्वैत द्वैत ही नहीं द्वैत के अंतर्भूत धर्म द्वैत ही पुराने के द्वारा अनियमितता सत्या और जो अनिमित्त नि, भाव अनियमित अन्यभावर्थिक सत्य है वो तो अद्वैत में अभिनमित आग्रह के कारण ही धर्मर्म अनियमित द्वैत वास्तव नहीं द्वैता पार्थि के अन्मितता सत्या परमा बुद्धा निश्चय करके हेतु पृथग अनापुन हेते धर्मादीवन प्राप्त धर्मे दवादीवनी प्राप्त कारण हेत्र हेतु धर्म धर्म निश्चित धर्म केवलधर्म इस कारण देव आदीविपाप्त पृथग्नापून पृथक प्राप्त नहीं करता है अनुपादान उपादान ग्रहण नहीं करता है कर्म नहीं करता है और प्राप्त नहीं करता है त्यक्तवाहे क्षण है त्यक्तावाहेषणा ये न्यक्तवाह्य क्षण बाह्य आत्म से भिन्न ऐसा इच्छा से त्याग कर दिया ऐसे त्यक्तवाह्य क्षण सन काम शोकादि वर्जितम काम शोकादि सब संसार कर्म रहितो, उसके कारण अविद्यातम अभयम पदम अभय को आत्म तत्व तो तो को ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो न न जाएते क्या तो यह पद है आगे जन्म आदि प्राप्त नहीं होगा आनंद रूप रहता है कोई संसारी संसारी का दुख नहीं। कहा बातें यथोक्त न्याय का दुष्यत्व आदि नश्यत्व परिचिनत्व आद्य तत्व आदि हेतु के द्वारा द्वित रजुसर्पादि कल्पितत्व यथोक्त न्याय यही न्याय रजूसर्प जैसे कल्पित है तेनाली ये निमित्त है चैतन्य द्वैतवस्तुत ही, ही। अभावल सत्या अभाव को जानता है द्वैता उपलक्षित चैतन्य ही सत्य पार्थिकभा अनादनताम निमित्त नहीं मन से आदि अंतरित शुद्ध स्वरूप ही तस्माद सत्या द्वित भाव उपलक्षित सत्य स्वरूप जान करके फिर आदि जन्म को तत्व नहीं करता है पृथ्वगी देवादि प्रकृष्ट जन्म प्राप्त धर्म पहले कहा गया उत्कृष्ट जन्म प्राप्ति के लिए केवलधर्म मनुष्यत्य प्राप्ति के लिए धर्मअर्म हो तिर आदि अधर्म योनि प्राप्ति के लिए केवल अधर्म असांग शांकता मिला करेगा सांकर पृथक पृथक असा करे ना अलग अलग केवल धर्म केवल अधर्म अथवा मिश्रित ऐसा अनुष्ठान नहीं करता हुआ आगे जन्म प्राप्त नहीं करेगा प्रकृत से ज्ञान व तो धर्मादि अनुष्ठान योगी हेतु में ज्ञानी धर्मादि अनुष्ठान नहीं करता है इसमें हेतु सोचे थी त्यक्त वाहषण इतना इच्छा से उचार कर देने से आगे किसकी इच्छा करेगा कार्यभूत सर्वनर्थराहित पुनर्वयमा कार्यभूत सर्वान कामशोकादिवर्जित कह दिया अभय अविद्यात सब कारण कार्यभूत सर्वनर्थरहित हुआ फिर अभय आह अभय का अविद्यात अभय कामशोकादि कार्य रहित तो हो जाने पर भी अविद्या है तो फिर कार्य होने का अभय रहेगा अविद्यारहित हो गया अभय हो गया पद को प्राप्त करता है यथोक्त तो पद प्राप्ति सदा अस्थित आशंका यज पद है अभय पद अपने स्वर को सदा ही है इस आशंका से उत्तर देते हैं। विनिवर्तते अभूतानिवेशाधिदृशे विनिवर्तते भाव से बुद्धव विवर्त मिथ्या अभूत अभुत हैत्यवश आग्रह के कारण शब्द से तब से इसे मिथ्यात तो उसके सब सद्वैत तो विषय में प्रवृत्त तो होता है प्रभुत्व होता है प्राप्त करने के लिए वस्तुअाव सोच वस्तुअ को जानकारी के निश्चय करने पर फिर परसंगम सन निसंग तथा निवृत्त हो जाता है किसमें कबूता नहीं होता है क्योंकि अब तो देता नहीं रहा सब सबसे निरपेक्ष निवृत्त हो जाता है ठीक है व्यभिचारित्वादी हेतु भी अभ्यत्मदर्शन व साध्य साधनात्मनो देवित से वस्तुन अभाव यदा कुमान बुद्धवान व्यभिचारित्वित चार प्रपंच है व्यविचारित्व जागृत प्रपंच में नहीं रहता है सुश्रुति में नहीं रहता है स्वप्न प्रपंच में नहीं रहता है सुश्रुत अवस्था में से ज्ञान समाधिकार में नहीं रहता है जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है वो व्यभिचारी है व्यभिचारी है वो सत्य नहीं है आत्मा अचारित सर्वत अनुगत होने सकता व्यविचारित्व परिचणत्व दृश्यत्व अभ्यंत आदि हेतु के द्वारा तो, तो, तो, तो तो निश्चय हो जाता है अद्यय आत्म दर्शन ही नद्वित आत्मा का ज्ञान हो जाता है अहमअम अद्वितीय ब्रह्म तो, तो उस समय आगे सब कुछ तो देवता का अभाव निश्चय हो जाता है देखता है यही नहीं साध्य साधनात्म न देवित से देता क्या है साध्य और साधनात्मकते साध्य सर्गाकर्मयागा साध्य जीतने साध्य रूप साधन रूप ये सब सारा द्वैते हैं इस वस्तुन अभाव यदा कुम बुद्धवान्से वस्तुद्वैतवस्तु का देते ही नहीं। इस जो जानलिया तदा वस्तुअं पुरुष बुद्धवस्तुअवा वस्तुद्वैतवस्तु का अभाव निश्चय करने पर निस्संग चित्त यथा पुनः न प्रवर्त निसंग हो जाता है चित्त फिर प्रभुत्व नहीं होता है तथा तवृत्ति भवति चित्त की निवृत्ति के पश्चात निवृत्त हो जाता है फिर किसी में प्रभुत्व नहीं होता अक्षराणी विभाजते भाष्य में यस्माभूतानिवेशा असतिद्व दयास्तित अभूताभनिवेश अभूताभिनिवेश क्या है भूते यथार्थवास्तव अभूत अवास्तव तस्में अभिनव आग्रह मिथ्याय दयास्तीश्चय द्वेत नही करेत एक निश्चय द्वेत अभूतवास्तव तस्में हे द्वैत एक अभिनव अभूतभिनव तस्माद्यामोह अविद्याव्यामोहूप अविद्या भ्रम अविद्या के कारण भ्रम होता है करके व्याहूर्ता भी सदृश प्रवर्त सब से, से उसके अनुसार उसके सदृश जितेत उसमें चित्त प्रवृत्त होता तब तो अमृत चित्तन प्रवत्यास्मा अभूतभिनिवशा तब तो अमृत चित्तन प्रवत अभूत अभिवेश के कारण उसके सदृश में चित्त प्रवृत्त तो होता है तस्मा निसंगम विवर्तते जो निसंग हो जाता है द्वैत का अभाव निश्चय हो गया किसमें अपेक्षा नहीं करके के निवृत्त हो जाता है अभूत अभिनवेश में अभूत अभिनिवेश क्या है उसको कहते बात में असती द्वैते द्वेत नहीं होने पर भी असत द्वेअस्तित अभूता अभिनवेश अविद्याम अन्य व्यय प्र सिद्धम ही अविद्या यही यही भ्रम का कारण अविद्या व्यामोह रूपत्व अपने अविद्या के कारण भ्रम होता है और अभिनिवेश भ्रम रूप है अविद्याजन्य भ्रम ही है अभिनिवेश अम्न व्यक्त सिद्धन अविद्या होने पर अभिनिवेश होता है नहीं तो नहीं ये प्रसिद्ध है अभूत अभिनिवेश अविद्याजन भ्रम है अभिद्याजन भ्रम से ही सब विषय प्रभु होता है स्विपये प्रवत स्वी चेतन अभिनवेश जैसे अभिनवेश जिस विषय में उसके अनुसार ऐसे विषय प्राप्त होता है सत्यत बुद्धि होकर के में करके तो होता है वस्तु का अभाव जान लिया तथा तस्पेक्ष हो जाता है मिथ्या नहीं है उसमें प्रवोजन नहीं होता है प्रवृत्ता नहीं होता है तो निरपेक्ष होकर के निसंगम निरपेक्ष अभूता अभिनवेश अभूता अभिनिवेश का विषय देवृत्त हो जाता है मिथ्याय तो होने पर अभिनव अभिनिवेश विषय से अभिनिवेश विषय द्वित उसका अभाव वास्तव नहीं ऐसा जो निश्चय कर लेता है फिर किसी वस्तु से अपेक्षा नहीं करके निवृत हो जाता है द्वित नहीं सत्य तो बुद्धि है तो चित प्रभु होगा ऐसे युक्ति से तुति से देते में मिथ्या तो निश्चय होने पर मिथ्या निश्चय होने पर निवृत्त हो जाता है बहुत शुद्धा है सामने भोजन में खाद्य कुछ रखा गया तो इच्छा होगी प्राप्त करने के लिए खाने के लिए इच्छा होगी जिसने मना करने पर भी संकोच जैसे कोई नहीं मांगेगा नहीं कहेगा कि इच्छा होगी बहुत बहुत है तो मिल जाए तो खाले इसके लिए जो निश्चय हो जाए ये खाद्य नहीं कुछ तो ऐसे पदार्थ मिट्टी से लकड़ी से बना गया फल जैसे रखा गया लड्डू जैसे बना हुआ मिट्टी का वास्तव नहीं है, सब तो चीजें खाने के देने पर भी नहीं खाएगा अथवा विषम मिट्टी तो निश्चय हो गया तो भी नहीं ग्रहण करता है जेवन मीचा तो निश्चय हो जाए वास्तव खाद्य नहीं खाद्य जैसे फल जैसे बना गया मिट्टी से केला जैसे सब जैसे रंग लगा कर बनाकर प्रदर्शनी में दिखाते तो निश्चय हो गया कि मिट्टी लकड़ी से बना गया वस्तु खाद्य नहीं तो इच्छा नहीं होगी द्वित प्रपंच वास्तव मिथ्या है सूची प्रमाण से मेरा नाना की ना, उसे है ही नहीं ब्रह्म में सर्वम खाल जो दिखता है ब्रह्म ब्रह्म से अतिथ मिथ्या ये सब प्रमाण है युक्ति से सपन दृष्टान को देखा करे जो दृश्य है वो मिथ्या जैसे सप्न दृश्य जैसे अजुसर्क व्यावहारिक प्रपंच है मिथ्या तो निश्चय बार बार होने पर द्वैत का अभाव निश्चित होता है मिथ्या तो हुआ फिर किसी की इच्छा नहीं करता सामान्य इच्छा निश्चित समझने नहीं पड़ो जिस से बार बार चिंतन करके युक्ति से दृढ़ हो जाए तो जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न दिखता है ऐसे जागृत काल में जागृत को सपना चल रहा है दिख रहा है ऐसे विचार करके जागृत को सपना बना दे साधन कर समय बैठे बैठे चिंतन करे अभी स्वप्न चल रहा है और तो प्रतिदिन स्वप्न दिखते हैं सपने में वस्तु सब वही थे प्रपंच दिखता है उठ करके जब जब जाते हैं तो थोड़ा सपन से उठ चिंतन करे कितने प्रशं से है होते हुए ठीक इस प्रकार जागरूकता कारण इसने दिखता है कि नहीं मिथ्या होता है ऐसे विचार बार बार करने से ही दृढ़ होता है तो निवृत्तर तो तो होता है चित्त तो भाग्यत्मश करना एक बड़ा साधन है अभय पदम अक्ष हेतु न अभय पदों को प्राप्त करता है इसीलिए हेतु देते है विषयसहि विषयसहि निवृत प्रवृत नि बुद्धान तक्य मजमद चित्त निवृत्त हो गया अप्रभुत आगे प्रभुत्व होने वाला नहीं प्रभु का प्रभु आगे होने वाला नहीं निवृत से अप्रभुत से जब प्रभुत्व नहीं हो निश्चला ही तदा तो स्थिति तब तो चित्त की जो स्थिति है निश्चला विषय से निवृत्त होगी आगे प्रभुत्व नहीं होने वाला तो चित्त स्थिर हो जाती सही तो बुद्धाना विषय बुद्धाना ज्ञानियों का विषय तो तत्सा्य अजम समान करते, निर्शे से करते, अवयस्वूप विदय अवकगम्य अवशिषक सिद्ध से सिद्ध है अशेष अशेषकना चाहिए कल्पना कल्पना रही तो करते सिद्ध मोक्ष अभय सत्य विषय स ही बुद्धा अक्षरा कथयक निवृत्त निवृत्त होता है किसायांतरे चवृत्त और प्रवृत्तन होता है जितने विषय है सब अविद्या जनभांति किससे सब तो हो गया किसने प्रभुत्व नहीं होता मिथ्या तो निश्चय हो गया सब मिथ्या है मन जहां जहां जाता जा है वो दृश्य है, है तो मिथ्या है जो दृश्य गेय है वो मिथ्या है फिर मन कहा जाएगा जो गेह पदार्थ होगा विषय करता है चित्त गेह जो नहीं चित्त वहां नहीं जाता है पदार्थ जितने जहाँ चित्ता मन जाता है वो गेय है जो गेय दृश्य है वो मिथ्या है जैसे सप्तम निश्चय का अनुपुर चित्त निवृत्त होता है आगे जहां जाना चाहता है वो भी निठ्ञा तो निश्चय पहले से हो जाता है तो आगे प्रवतन होता है अभाव दर्शन <laughs> अभाव चित्त से निश्चला चलन वर्जिदा स्थिति वही चित्त है जो चलन वृत्ति आज रहित तो होता है अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है अध्यक्ष स्वरूप निवृत्त तो हो जाता है संकल्प रहित तो हो गया अभिष्ठचिद्रवूप ब्रह्म यूपास्थित चित्त अव्यय विज्ञान चित्त ब्रह्मस्वरूप अव्यय विज्ञान एक अव्ययस्वरूप विज्ञानचिद ज्ञान एक ज्ञानी धन ज्ञान चर्चित कुछ नहीं यही स्वरूप है तो ताही भी से, भी से का तो बुद्धा नाम परमार्थ परमार्थ ज्ञानी साम्यम साम्यम अजम ते। तेसा, तेसा धर्म रही परम अजम अदैन परम विशेषोचर बुद्धाशीन बुद्धाधर्मर साम्यू यो मोक्ष विषयो विषय दर्शित तमेवन ये बताया अभय अभयपद काम्य अज अभ विद्व तो का विषय लिखाया विद्वान का विषय मुख्य उसका ही विशेष रूप से दिखाते हैं इस श्लोक में प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभा धर्म भातो स्वभाव अजम अनिद्रम अम अजहे जन्म रहता अनिद्र है निद्रा रहता सपन हे सपन रहता निद्रा का अर्थ अज्ञान आवरण सपन का अर्थ अन्यथा ज्ञान आवरण अज्ञान रहित और अन्यथा ज्ञान रहित जागृत सप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता है और सुशुक्ति अवस्था में अज्ञान है अज्ञान जागृत सपन में भी है उसके साथ अन्यथा ग्रहण भी होता है और निद्रा का अर्थ अज्ञान तो अज्ञान रहित में और अज्ञान नहीं उनसे विपरीत ग्रहण भी नहीं अस्वप्नम विपरीत ग्रहण रह प्रभातम प्रकृषण भात प्रकाश होते स्वयं भवत स्वयं प्रकाश माने सकृति एक बार प्रकाश हो जाने पर और बार बार प्रकाश होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि निश्चय रहता है प्रकाश ये वैसा धर्म ये धर्म आत्मा को कहा गया सर्वोस्मय निधान धारण किया जाता है इसलिए धातु भी कहा गया स्वभावत तो ये प्रकाश रूप तो ही है। स्वयं प्रभात तो हेतु प्रभात स्वयं स्वयं प्रकाश रूप कारण क्या है सकृत विभात एक बार प्रकाश हो जाता है ऐसे प्रकाश रहता है स्वयं प्रकाश कल्पितस्य सर्वस्य धारणा धारणाधर्मो आत्मा को धर्म कहते सर्वस्य सर्वस्य धारणा धारणाधर्म धरती धर्म सबको धारण करता है ना सो भी परतंत्र भविष्य महती वो तो परतंत्र नहीं आत्मा स्वतंत्र है। अनवस्थान अनवस्थान है यदि अन्वस्था क्या वो यदि किसके जिस अधिन जिसके अधीन हो भी किसके अधीन हो भी किसके अधीन अनवस्था होगी तो स्वतंत्र है कल्पित सबका धारण करने वाला सत्य वस्तु एक ही उसका जो कोई आश्रय प्रकाशक मानेंगे जो उसका अधिष्ठान प्रकाश है उसका भी कोई प्रकाश होगा उसका भी प्रकाश है जिससे वो सत्य है सब कल्पित वस्तु का अधिष्ठान सत्य ही प्रकाश रुके जल नहीं उसके प्रकाश मानेंगे तो अनावस्था रोक है अतः स्वयं स्वयं प्रकाशित धर्म किंचीयते सर्व निक्षिप्य सुष्ता धातु आत्मा चित्र उसको आत्मा को धातु भी कहते तो से निध्यत रखा जाता है सर्वम निध्य से निक्षिप्य स्थापन किया जाता है अर्थात स्थापन किया है सब लीन हो जाता है सुश्रुत में उसमें निध्य से निक्षिप्य सुश्रुत आबो सुश्रुत आबो सुश्रुत आदि सुश्रुत में प्रलय में उसमें सब लीन हो जाते हैं यदि धातुर आत्मावचित धातु शब्द से आत्मा काथा जो सर्वस्व ज्ञान साधन से उपसहार ज्ञान के साधन सबका उपसहार है प्रलय हो जाता है स्वत आदो साक्षी ते आत्मनि सिद्धि सुस्वती के साक्षी रूप से आत्मा रहता है अब सब साधना दीन हो जाते, जाते हैं कि आत्मा सुरश्वती के द्रष्टा रूप से रहता है सिद्धि का दृष्टा बनेगा धातु हो स्वभाव तो स्वभाव तो प्रकाश रूप है किंतु आत्मा तो आदेव आत्मा नयज्योतिष्ट आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मवाद जो स्वयं प्रकाश नहीं हुआ आत्मा नहीं होता जैसे घट आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मवाद ये स्वयं प्रकाश नहीं हुआ आत्मा होता जैसे घट जुशाते अन्टवदनात्मत प्रसंग स्वयं प्रकाश नहीं होगा तो अनात्म जगह जैसे घट है स्वभावतः स्वभावत ये स्वयं प्रकाश में नहीं आकांक्षापूर्वक श्लोकमता तदक्षराजये लोकिकवतरण करके व्याख्या करते आकांक्षाशंका करके पुनरपति कीदृश्चुद्धा विषय इत्या असौ अपना जो बुद्धों का ज्ञानियों का विषय कैसा है उसका देते स्वयं प्रभातम तत्प्रभात प्रभात प्रभाते स्वयं प्रकाश मन नित्य सूर्याद तो सापेक्ष तो ही प्रकाश होते स्वयं स्वभाव स्वयं प्रकाश तो स्वभाव सकृत विभात सकृत विभात एक बार प्रकाश होता है तो हमेशा रहता है इसका सदैव सदा ही प्रकाश होते लक्षण आत्मा धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव ठीक है धातु स्वभाव एकम पदम गृहित व्याम स्वभावत है आत्मा क्या धर्म धातु स्वभाव है यहाँ पर तो अर्थ होने के बाद वस्तु स्वभावत जो दिया है भाष्य में ये धातु स्वभावत एक पद ग्रहण करे धातु स्वभावत श्लोक में से बीच में विसर्गे दो पदे कहीं कहीं से पाठ है धातु स्वभावत तो धातुकार का वस्तु हो जाएगा वस्तु स्वभाव से धातु स्वभाव इति एकम पदम ग्रहण करके व्याख्यान करते वस्तु स्वभाव का धातु स्वभाव तो वस्तु स्वभाव वस्तु के स्वभाव से में कोई भेद नहीं स्वयं प्रकाश से विवक्षिता अर्थक पूर्वस्मत् न त्रीच है धातु आत्मा स्वभाव तो प्रकाश रूपयेगा अथवा धर्म है सक स्वयं प्रकाशवान है हमेशा नित्य प्रकाश रित वस्तु स्वभाव तो से शब्द एक पद हो दो पद हो। तो एक ही है। <स्था> आत्मा चेदक्षण विवक्षित तरी सुचार्य उपदृष्ट तथा सर्वे न ग्रह आत्मा चेदक्षण उत्तर लक्षण ये उक्तलक्षण आत्मा का लक्षण क्या स्वयं प्रकाश प्रकाश आत्मा तो प्रकाश है, तो सबको ज्ञान क्यों नहीं होता है तभी किमित शो श्रुति आचार्य उपदिष्ट श्रुति के द्वारा आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होता है श्रुति वाक्य तथे व सर्वे नगृहते तो, नग तो सबको स्वयं प्रकाश आत्मा का ज्ञान हो जाना चाहिए क्यों नहीं होता है ऐसा संकाम से उत्तर देते हैं सुखमाव्रीयते नि दुख विव्रीय सदा यस्य यहाँ ग्रहेण भगवान् निम सुखम आद्रियते सुखम निव्रियते जो परमार्थ आनंद स्वरूप है आत्मस्वरूप अज्ञान के कारण ढक जाता है सदा दुखम विबीयते और दुख नहीं है वो उपलब्ध होता है जो सुख है स्वरूप तो आनंदरूप तो आच्छादित है और दुख नहीं है किंतु अज्ञान के कारण दुख प्रकट हो जाता है ये कस्य धर्म से असो भगवान जो इस प्रकार वेदांत आचार्य उपदेश से ज्ञान जिसको हो जाता है ये कश्य से धर्म से धर्म द्रह्य। है आत्म उसका ज्ञान होने से असो भगवान वह भगवान ब्रह्मस्वरूप हो जाता है मिथ्यानिवेशाद आत्मतत्वस्वरूप सुखम सदैव आच्छाद्य मिथ्या अभिनिवेश के कारण दि तो मिथ्या है उसमें अभिनवेश सत्यता तो आग्रह होने के कारण आत्मस्वरूप सुख सदा आच्छादित ढका हुआ तस्मादा तो प्रकट किया आत्मस्वरूप आच्छादित ढक जाने से आवरण होने से स्वरूप आनंद के ज्ञान नहीं होने से तो नहीं होने पर भी दुख सर्वदा प्रकट कियाते रजु के अज्ञान है अज्ञान रज्जु आवृत है रज्जु आवृत होने पर नहीं होने पर भी में दिखने लगा इस प्रकार आत्मा आत्मा तो है। वो अब तो अब से अच्छा है है है अब से वस्तु तो नहीं होने पर भी प्रकट हो जाता भगवान की उपदिष्ट होगी नगो हो अच्छा यहाँ यसे कस्य धर्म से ग्रहेण भगवानशो ग्रहण है यहाँ ज्ञान नहीं ग्रहण मिथ्या मिथ्याभिनिवेश होकर जिस किसी वस्तु का ग्रहण आवेश होता है असो भगवान यसे कस्य धर्मस्य से ग्रहण सुखमादे असो भगवान श्लोक के अर्थ असो भगवान आत्मस्वरूप पहले का अर्थ ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप होता है अर्थ नहीं अशोक भगवान यश्य कश्य धर्म से ग्रहण जो द्वित अभिनिवेशनिवेश जिस जिसकी वस्तु का ज्ञान होता है ग्रहण आवेश होता है इसके कारण द्वैत वस्तु मिथ्या उसके ग्रहण ज्ञान से ही पूर्व सुखम नित्यम आवरियत है सदा सदाविहते सुख ढक जाता है दुख प्रकट हो जाता है इसलिए ज्ञान नहीं होता है सुख ढकने का और दुख प्रकट होने का कारण धर्म से ग्रहण ग्रहण असो भगवान सुख रूपे आनंद रूपे यसे कश्य से धर्म ग्रहण द्वित रूप धर्म के ज्ञान से ही अभिनिवेश से, से ही ग्रहण ग्रहणाविशेष से, से वह भगवान सुख स्वरूप होने पर भी ढक जाता है और दुख प्रकट हो जाता है टीका में मिथ्याभिनिवेशाद आत्मतत्व स्वरूप सुखम सदैव आच्चाद से अभिनवेशन ढक जाता है तस्मा वस्तु तो असद भी दुख सर्वदीक्रिय नुपर भी दुख प्रकट हो जाता है तेना श्रुत्याचार्य उपदृष्टि नस्पष्ट इस कारण से श्रुति से आचार्य के द्वारा उपदृष्ट होने पर भी स्पष्ट नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है श्लोक व्यावर्त्यां शंका दर्शय श्लोक द्वारा दर जिस शंका की निवृत्ति होती है एवं उच्यमनमें बहुत सरमतत्व कस्मौक न ग्रीय सेच्य है ऐसे स्वयं प्रकाश रूप आत्मा बहुसह बहुश उच्च मानव भी बार बार उपदेश किया जाने पर भी परमार्थ तत्व आत्मा अस्मात् न गृह थे सामान्य मंद मध्य अधिकारी लोग क्यों ग्रहण नहीं करते उत्तम अधिकारी ज्ञान हो जाएगा मंद मध्य मंदा अधिकारी मध्यम अधिकारी के द्वारा ग्रहण क्यों नहीं होता ये लौकिक सामान्य लोगों के लिए तो नहीं है अधिकारी मध्यम अधिकारी शीघ्र क्यों नहीं जानते टीका में स्वयं ज्योतिषवादी प्रागुदिष्ट प्रकार एवुच्यम की ऐसा कहा जाने पर ऐसा मतलब स्वयं ज्योतिष स्वयं प्रकाश रुपये नित्य है ऐसे प्रागुपदिष्ट प्रकार जो कहा गया ऐसे कहने पर भी क्यों ज्ञान नहीं होता है शुत्याचार्य उपदेश उपदे से तात्पर्यशून्यत्म बारे सूच्याचार्य उपदेश कि उसमें तात्पर्य नहीं कभी कह दिया ये बात नहीं बहुस उच्च माने बार बार कहा जाने पर भी ज्ञान क्यों होता है एक बार कभी कह दिया कि संताप ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं तत्र त्लोक अवतारे व्याख्या करती, करतीलोक अवतरण कर व्याख्यान करते कस्य दस्तु न जिस किस द्वैत वस्तु जिस द्वेत वस्तु में सोवर्ण्यास होता है बहुत अच्छा है ये मुझे मिल जाए आसक्ति होती है। का उसके वस्तु को ग्रहण से ग्रह निकालकर ग्रहण आवे देना ग्रहण आवेश उसमें क्या ग्रहण करना मिथ्या अभिनिवेश सत्य तो बुद्धि मुझे प्राप्त हो उसका ही चिंतन करता है इसके कारण सुखम आवृत अनायासन आच्छाद्यते स्वरूप सुख है या भगवान आत्मस्वरूप है वो ढक जाता है अनायासनिका से बिना प्रयत्न मिथ्याभिनिवेश के कारण मिथ्याद्वेत में जो आसक्ति है उसका ग्रहण होता है तो स्वभाव ही ढक जाता है ठीक द्वैते गृहमाण की कथम आत्मस्वूप से सुख से अनायास में आसाद्यन तवैत के ग्रहण अनुपर आत्मस्वरूप जो आनंद सुख है तो अनायास विना प्रयत्न जाता है यह शंकाशे दोपलब आवरण नपेक्षत द्वैतोपलब्त आवरण आत्मा जो आवरण दिखता है द्वैतोपलब तक द्वैतवस्थ में आग्रह दिखता है सत्य तो बुधि तब तक आवरण है अन्य कोई अर्थ नहीं क्या तो पीछा तो नहीं इस आत्मतत्व यथावत न प्रतिभा आत्मतत्व भान नहीं होता इस कारण से दुखं दुखम से विभिन्ते प्रकट की जाती दुख भी प्रकट हो जाता है यथावद आत्म प्रत्यभाव हेतु महा आत्म प्रत्यय के अभाव ज्ञान नहीं होता है जैसे शास्त्र में कहा गया उसमें तो हेतु देते है परमार्थ ज्ञान से दुर्लभ हो तो आप परमार्थ आत्मस्वरूप ज्ञान तो दुर्लभ है देवो देव ज्ञाथात्य न भाती चेत देवी परमात्मा यथार्थ यथारूचे तो भान नहीं होता है दुर्ब सुख से आवरण अवीम से दुख से विवरण स्थिति विद्यमान सुख का आवरण ढक जाना अविद्यमान दुख प्रकट हो जाना ये होता है देव तमें सत्यत तो बुद्धि अभिनिवेश ग्रहण चिंतन के कारण फलित अथो वेदातराचार्य बहुश उच्यमी न्ञात सकता है बार बार उपदेष होने पर भी जानकारी शुक्रचार्य उपदेश से तात्पर्यशून्यत्पर्यशून तो बार बार उपदृष्ट होता है आत्म प्रवचन पर से परिज्ञान से दुर्लभ से प्रमाण आत्मा का उपदेश करने वाला भी दुर्लभ है ज्ञान भी दुर्लभ है प्रमाण है आश्चर्य वक्ता कुशल है इसका उपदेश करने वाले आश्चर्य प्राप्त करने वाले कुशल कोई होता है वैसे का सती। को आत्मावरणी लौकिक पुरुषाभिनिवेशान तद तो आवरण को किम वक्तव्य मे सावे थी।, थी जो परीक्षक है विचार कुशल है परीक्षा करने वाले विचार करने वाले उनका जो अभिनिवेश है द्वैतमय विचार करने वाले का भी जिनका द्वेत में अभिनिवेश है वो अभिनवेश आत्मा का आवरण है विचार कुशल होने पर भी द्वैत अभिनिवेश जलता रहे आत्मा आवृत है तो कावृत यदि को के द्वैताभिनिवेश भी आत्मा का आवरण हो गया सामान्य लौकिक पुरुष से जो बुद्धि कुशल परीक्षा विचार कुशल नहीं ऐसे पुरुषों का द्वैताभिनिवेश सुख रूप आत्मा का आवरण होगा इसमें क्या कहना क्यों वक्तव्य साध कौन ती का न्याय से दिखाते जो विचार कुशल है न ही क वैश्विक कभी विचार कुशल तो है कि द्वेत में सत्य तो बुद्धि तो अभिनिवेश है अभिनिवेश होने का कारण स्वरूप सुख आनंद का भावना नहीं होता है दुख संसार दुख दिखता है और सामान्य पुरुष जो विचार इतने निपुण ही उनके मिथ्या अभिनिवेश द्वेत अभिनवेश आत्मसुख का आवरण होगा इस क्या कहना अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति अस्ति अस्ति इति इति इति इति नास्तना चल स्थिरो भया भाव आवृणत्यविश <स्पित्व> आत्मसत्षम अस्थ कथा आत्मा है निकमते नहीं शून्यवादी कथा ये नहीं अस्तिस्ती है और अस्थिना अस्तिनाती है ये जैन कहते हैं सैदस्थी सह श्या नास्ते hey, अस्ति नास्त और नास्ती नास्ती <millions> वो अत्यंत शून्यवादी कहता है नास्ति नास्ति पहले नास्ति तो सामान्य बौद्ध नास्ति इसमें शून्यवादी बौद्ध में चारि भेदे ये शून्यवादी अत्यंत शून्य नास्ती ना चल स्थिर उभया भावी चल है रहे उभयात्मक प्रकार चिंतन भावना से बालीस अभिवेकी आवरणते आवृणते आत्मतः आवरण करता है श्लोक तात्पर्य वाचने सूक्ष्म विषय पंडितागवत पर आवरण है <coughs> देहादत्मा सुखं सूक्ष्म विषय कह ज्ञान पंडितानां नाम पंडितों का जो ग्रहण आवेश आत्म तत्त्व विषय कगवतः परमात्मा न आवरण आयोग भगवान परमात्मन उसका आवरण है क्या ग्रह है ग्रहण आवेश सूक्ष्म विषय होने पर भी वेत में जो आग्रह वेत का ग्रहण है वो तो आवरण परमात्मा का आवरण है किमुत मूढ़ जना बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि ज्ञान उनके ज्ञान कैसे है मूढ़ जन के कोई शरीर को कोई इंद्र को कोई मन को ये आत्मा मानते है तो ये मानने वाले उनकी बुद्धि तो आगे आत्म तत्व की दिशा नहीं करेगी उनके लिए आत्म तो आवृत है इसमें क्या कहना इसको प्रदर्शयन आए उत्तर देते अस्ति नाक्षी, अस्ति नाक्षी। अस्ति आत्मे वादी कस्टिद प्रतिपद्य आत्मा अस्थि इसे कस्व वादी प्रतिपद्य कोई मानता है आत्मा है टीका नहीं प्रमाता देहादिव्यो तो अस्थि इत्याद्यो वैशेषिकादि पक्ष वैशेषिक नएक मानते आत्मा है प्रमाता है देहादिव्य देह इंद्रिया से भिन्न अस्थि ये प्रथम पक्ष हो गया अस्थि आत्मा प्रतिबद्धता हैं वैशेषिकादि तो पक्ष ठीक देहादि व्यतिरित्व तो के ना तो बुद्धि व्यतिरिचित है देहादि से भिन्नता है किन्तु विज्ञान से भिन्न नहीं क्षणिक से विज्ञान से व आत्मत्वाद ये द्वितीय विज्ञानवादी पक्ष द्वितीय विज्ञानवादी पक्ष है नास्ती अस्थि हो गया वैशेषिक विज्ञानवादी नास्ति मतलब आत्मा देहादे से भिन्न होने पर भी विज्ञान से भिन्न नहीं जो विज्ञान ज्ञान की द्वारा क्षणिक विज्ञान उसका प्रवाह चल रहा है दो प्रकार विज्ञान मानते हैं एक आलय विज्ञान और एक प्रवृति विज्ञान सबूत विज्ञान घटना हम जाना अयम घट आलय विज्ञान अहमित ज्ञान अहम जाना केवल आलय विज्ञान की धारा सुख अवस्था में भी है वो उसको ही कहते उससे अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं वही है उसका ही विवर्ता सारा ब्रह्मांड है ये विज्ञानवादी है ये कहते देहादि से भिन्न होने पर भी बुद्धि से अतिरिक्त नहीं क्षणिक से विज्ञान से बात मो क्षणिक विज्ञान है वो पूर्व पूर्व ज्ञान से उत्तर उत्तर ज्ञान होता है वही आत्मा, आत्मा, आत्मा आप कहते नहीं विज्ञानवादी अस्थि नहीं अस्थि नास्ती अपर वैनाशिका नास्ती अपर वैनाशिका है नास्ति विज्ञानवादी अस्थि नास्ती अपर अस्थि नास्ति कहने वाला दूसरा है अर्धवैनाशिका वो अर्धवैनाशिका जैन को कहते ये तो पुराणाव कहते ये नास्ति भी कहते अस्थि भी कहते हैं अदा नास्तिक अदा अर्धवैनाशिका सदसतवादी दिग्वाका दिग, दिग हे वाक जैनिका वक्र दिगम्बर सदसतवादी सत्यीय टीका में तृतीय दिगंबर पक्ष जैन है चतुर्थ में नास्ती नास्ती ये अत्यंत शून्यवादी चतुर्थ तो शून्यवादी पके शून्य से आतंक दी शून्य ही आत्यंत शून्य कुछ नहीं शून्य का है विवर्त सारक प्रणाले मुख्य माध्यमिको विवर्त अखिलम शून्य से मै न जगत शून्य का है विवर्त सारक भ्रणाल इसको अत्यंत तो शून्य ही है इसको सूचन करने के लिए विकसा नास्ती नास्ती दो बार का है नहीं में भाष्य अस्तित्व हैत्यशून्यवादी ये पूर्वाधो या द्वितिया विभजते भाष्यमें त्र अस्थिचल अस्थिभा अनभ्य घटादिभ्य सुखाद तैयार दुर्लखक्षण अस्थिभां परमाता उतः कविष्न पिणमी अनेतेभ्य घटादिभ्य घटादन सुखादि आकार परिणामी तैयार आत्मा में सुख दुखादि होता है मैं लोग वैशिष्ट के लोग मानते हैं घटादि से विलक्षण आत्मा जिसमें सुख दुख उत्पन्न होता है घटादि में नहीं होता आत्मा घटादि से विलक्षण सुखादि आकार में परिणाम होता है आत्मा में आत्मा है परिणाम वो घटादि से विलक्षण विलक्षण अस्थिभाव एवं परमाता जब परमाता है अस्तित्व कहा गया अस्थिभाव कहा गया सच चलो का सविशेषा क्योंकि परिणाम होता है से, निर्विशेष से तो नहीं न, न, न, न, से, वेदांतिक निर्विशेष आत्मा मानते वो निर्विशेष नहीं सविशेष अनेक शिक्षाओं संबंधी वो तो अपने धर्म रहता है सुखद तो तो तो दुखादी परिणाम होता है वो हो गया सविशेष सम परिणामी ये परिणाम होने से उसको चलो सब देखा परिणाम होता रहता है। देहादि अतिरिक्त होती तो प्रमाता बुद्धि तो नास्ति नास्ती ये द्वितीय परिख्या है देहादि से अतिरिक्त प्रमाता क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त नहीं नास्ति भाव नास्ति भाव है, है। ही नहीं सीर उसको स्थिर शब्द तो कहा क्योंकि उसमें परिणाम कुछ नहीं होता है नष्ट होता है एक क्षण होता दूसरे से नष्ट हो जाता है निर्विशेषत्व कोई विशेष नहीं क्षणिक से कोई धर्म नहीं नष्ट हो जाता है सब और विज्ञान का अभाव हो जाता है निर्विशेष हो जाता है इसे को स्थिरता इतना भाव्य में नास्ती भाव स्थिर सदा विशेषा भाव स्थिर हमेशा निर्विशेष है कोई विशेष नहीं उभय चलास्थिर विशेषता सदसद अभाव अत्यंत अभाव जैन के मत सदसभाव उभय आत्म चल स्थिर विषयता चल भी संसार दशा में परिणामी होने से चल है मुख्य दशा में अपरिणामी होने से स्थिर है सदस्य अभावी सदसा अभाव रूप है स्थिर, और उभत्मक विशेष सदस्य ये सदस्य भाव हो गया यहाँ तक और चतुर्थ है अभाव चतुर्थ है अभाव चल स्थिर उभय आगे अभाव अभाव है शून्य मत अभाव अत्यंत अभाव यहाँ चला, चलास्थिर विषयता सदस्य भाव और आगे अभाव है अलग उसके साथ एक वाक्य में समझना सदस्य भाव अभाव है अत्यंत है शून्य मत है प्रकार चतुष्ट तेरह तेस्लिरोभारे सदस्य भगवंत आवृणत चारि प्रकार संबंधी जितने भावना है तेस्त ते चलस्रोभारी कोई चल कोई स्थिर कोई उभय कोई अभावनता सदसदिवादी कोई सत कोई असत कोई उभय कोई अभाव को मनवादेश भगवंत आवृणते बासिवे की तो भगवानगौते ही प्रकार टीका प्रकारचतु अस्तित्व अस्तिना चाहते अस्तिवनायक वैदेशिक मत विज्ञानवादीनाव विज्ञान सच्ची नास्ती जैन मत अस्ति अस्तिस्ती और नीति शून्यपक्ष उच्चारे प्रकार वो बालिश् सीधे फलित माह अभिवेकी तो क्या हुआ न्याय उपसमति क्यों वक्तव्य यही कविमित का न्याय यद्य पंडित बालिश है पंडित तो यह विचार करता है फिर भी बालिश अभिवेकी ज्ञान नहीं उनसे परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व के ज्ञान नहीं उनसे वो बालिश तो है अभिवेकी किमु स्वभाव मूढ़ जन चुरा इसका अभिप्रा जो स्वभाव तो मूड है उसके लिए क्या कहना विचार करने वाले भी नए कवि से सीखल बौद्ध लोग जैन लोग बहुत विचार बहुत, बहुत ग्रंथ करके विभिन्न प्रकार करके आत्म तत्व को ढकते है क्योंकि परमात्म तत्व के ज्ञान ही निच्छा देवता भी नहीं वो भी आवरण करते हैं आत्म तत्व को तो स्वभाव के तो मूढ़ के लिए क्या कहना ओ भद्रम करने जन रामदेव श्री सप्तम